चाहू विचित्र कथा विस्तारी जी कारणय जे अगुनय रूपा ब्रह्म भय कौशल जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुन जा चरितवलोक भवानी सती शरीर रहे बहुरानी अजहून छाया मिटती तुम्हारी दास चरित सुन भ्रम रुजिहारी मुस्कानी लगे बहुर भरण ब्रख के तू।, तू सो अवतार भय जही हेतु सो मैं तुम सन कहा हूं सब सुन मुनीस मन लाए सो मैं तुम सन कहा हूं। राम कथा कलिमल हरणी मंगल करण सुहाय श्या राम चंद्र की जय पवन सुध हनुमान की जयो तो भय सब संतन की जय अपर सुशैल कुमारी अब कहते हैं शंकर जी के पार्वती सुनो अब दूसरा कारण बताते हैं जिस कारण से दूसरे कल्प में भगवान ने अवतार लिया एक ही कल्प में अवतार लेने के लिए अनेक कारण नहीं बनते एक कारण बनता है तो एक कल्प में अवतार लेते है दूसरा कारण बनता है दूसरे कल्प में अवतार लेते हैं फिर और कारण बनते जाते हैं अलग अलग कल्पों में भगवान अवतार लेते जाते हैं तो कहते हैं अपर हेतु मैंने दूसरा हेतु हम बताते हैं और वो सुनो और कहो विचित्र कथा विस्तारी उसका जो हम विस्तार है तो उसकी भी कथा तुमको सुनाते हैं अब ये कथा इस प्रकार की जो कहने जा रहे हैं उसमें कोई आश्चर्यजनक बात ऐसी बात नहीं जो पार्वती स्वयं प्रश्न करें। कि आप जो सुना रहे हो विस्तार से सुनाओ उस कथा में शंकर जी का स्वयं इंटरेस्ट है इसलिए उस कथा को विस्तार से सुनाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं देखो एक और कारण बना जिसके कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा वो कारण मैं तुमको स्वयं ही विस्तार पूर्वक बताता हूँ यहाँ कई कारण तो तुलसीदास जी ने कई लिखे हैं इसमें लेकिन शंकर जी जो कारण बताते हैं उनमें से तीन कारण विस्तार पूर्वक कहे गए एक तो नारद की कथा एक मनुषत की कथा और एक प्रताप भान की कथा ये तीन कथाएं जो है ये बहुत विस्तार सहित कही गई तो ये उनमें से जो है शंकर जी कहते हैं कि इसका हम विस्तार सहित वर्णन करते हैं मनुषत की कथा का जी कारण है अज अगन अरूपा जिसके कारण से जो अज है और निर्गुण है और अरूप है ऐसा जो ब्रह्म है भय कौशल प्रभूपा वो अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ उसने सगुण रूप धारण किया अब ये भी देख लो इसके माने जो ये है इस बात को भी याद दिलाते रहते हैं कि परमात्मा जी दोनों रूप है परमात्मा निर्गुण आकार भी है और वो अवतार लेता है तो सगुण साकार रूप धारण कर लेता है तो सगुण साकार रूप किसका है निर्गुण निराकार उसी का सगुण साकार है इसलिए ये दोनों अलग अलग नहीं है कोई कोई की बुद्धि इतनी वैसी होती है स्थूल कि वो अगर निर्गुण है तो निर्गुण है सगुण है तो सगुण है निर्गुण सगुण दोनों एक नहीं हो सकता ये समझना कठिन पड़ता है लेकिन बार बार इस बात को तुलसीदास जी कहते रहते हैं कि देखो परमात्मा निर्गुण तो है ही है निर्गुण होकर के आकाश के तहत सर्वत्र व्याप्त है विद्यमान है लेकिन वही परमात्मा सगुण साकार रूप धारण करके मूर्तमान रूप परिधान कर लेता है कोई भी रूप धारण कर सकता है मनुष्य का रूप धारण कर ले किसी पशु का रूप धारण कर ले पक्षी का रूप धारण कर ले देवता का रूप धारण कर ले कोई भी रूप धारण कर लेता है जब वो स्वयं बड़े जगत की रचना कर लेता है जगत का रूप धारण कर लेता है तो जगत में किसी व्यक्ति का वस्तु का रूप धारण कर लेना उसके लिए कौन से आश्चर्य की बात यह है परमात्मा का सगुण रूप धारण करना अवतार लेना उन लोगों के लिए मुश्किल दिखाई देता है और संकट पड़ता है उनको समझने के लिए जो ये समझते हैं कि परमात्मा अलग वस्तु है और जगत अलग वस्तु है जगत अपनी सत्ता से अलग बुद्धिमान है उसका परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है न परमात्मा पर आश्रित है ये जगत सॉलिड जगत एक अलग वस्तु है परमात्मा जगत से अलग एक अलग वस्तु है ऐसे करके जो समझने वाले हैं उनको अवतारवाद का सिद्धांत कठिन पड़ता है जैसे कि आर्य समाज में आर्य समाज के अनुसार ईश्वर जीव और जगत तीनों की अपनी इंडिपेंडेंस सत्ता है ईश्वर अपने अलग है जगत अपने अलग है जीव अपने अलग है ये इनकी एक दूसरे से न उत्पत्ति है न एक दूसरे पर आश्रित है बस ईश्वर का काम ये है कि जगत को संचालित करते रहना जीवों के सुभाषुभ कर्मों का दंड देते रहना ये ईश्वर का काम है जीव का काम है कि सुभाषुभ कर्म करता रहे उनके सुख दुख को भोगता रहे अगर चाहता है सुख प्राप्त करना तो शुभ कार्य करे यज्ञ इत्यादि करे स्वर्ग जाए सुख प्राप्त करें जीव का काम यह जगत क्या है ये जीवों के लिए रहने के लिए कार्य करने के लिए मंच स्थल है इसके ऊपर रह करके जगत में रह करके जीव अपने शुभाशुभ कार्य करें बस इस प्रकार का इतना सिद्धांत उनका जहाँ है वहां पर ईश्वर के और अवतार लेने में कठिनाई है अवतार ले तो कैसे अवतारे क्यों परेशानी लेकिन जो अपने शास्त्रों में जैसे रामायण गीता इत्यादि हैं उसमें भगवान गीता में जैसे बार बार कहते हैं उपनिषदों में कहते हैं कि समस्त जगत मुझसे उत्पन्न है मुझमें ही स्थित है मुझ में ही लीन हो जाता है ये जगत मेरा ही रूप है ऐसे कहते हैं तो जगत का और परमात्मा का संबंध भी है और वो संबंध कार्यकारण का संबंध समझ लो और एक जगत परमात्मा को आश्रित है एक आश्रय स्थल है जगत उसके ऊपर आश्रित है इस प्रकार से देख करके चाहे समझ लो इस प्रकार से जगत का संबंध इस प्रकार से ईश्वर से और फिर जीव का भी संबंध उससे है परमात्मा का ही का एक प्रतिबिंब ये जीव है जीव भी परमात्मा से भिन्न कोई अलग वस्तु नहीं है जगत भी परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है जैसे मिट्टी से घट कोई अलग वस्तु नहीं है इसी प्रकार से परमात्मा से जगत कोई भिन्न वस्तु नहीं है उसी का रूप है इसी प्रकार से जीव भी परमात्मा का रूप है परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है ये सिद्धांत जब समझ में किसी व्यक्ति को आवे तो फिर अवतारवाद का सिद्धांत समझना तो यह है कि परमात्मा फिर अवतार ले सकता है जब उसने जगत का रूप धारण कर लिया तो एक मनुष्य का रूप भी धारण कर सकता है सिंह का रूप भी धारण कर सकता है घोड़े का भी रूप धारण कर सकता है कोई भी रूप उसके धारण करने, करने के लिए उसके लिए कठिन नहीं है इसलिए अवतारवाद के सिद्धांत की के आधारभूत जो फिलॉसफी है वो दूसरे प्रकार की है और जो अवतारवाद के सिद्धांत को जिनको नहीं समझ में आता उनकी फिलासफी डिफरेंट टाइप की है भेद वहां पर है जब तक ये फिलासफी नहीं बदलेगी उनका मूलभूत दर्शन नहीं बदलेगा तब तक ये सिद्धांत समझना मुश्किल है अब वो चाहें कि त्रैतवादी सिद्धांत में अवतारवाद का सिद्धांत फिट हो जाए तो नहीं हो सकता इसलिए इसमें ही कहते हैं कि देखो भगवान जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो रूप धारण कर सकता है और धारण करके कोई विरुद्ध धारण कर ले इस प्रकार से अवतरित हो सकता है तो यही कारण है अगुण अरूपा अज मैंने जिसका कि जन्म नहीं होता वो भी अवतार लेता है तो अवतार लेना जन्म नहीं है अज तो है मैंने उसकी सत्ता अनाधिकारिष्ठता ही विद्यमान है लेकिन वो ऐसा होते हुए भी अवतार लेने के समय रूप धारण कर लेता है। तो रूप धारण कर लेने से ये नहीं हो गया कि आज था तो उसका अज खत्म हो गया अब जन्मने वाला हो गया ऐसा नहीं होगा रहा जन्मा ही और फिर भी उसने अवतार ले लिया ऐसे समझ में तो कभी कभी ये दो बातें विरोधी व्यक्ति को लगती हैं, इन दोनों में किसकी बुद्धि सामंज से स्थापित नहीं कर पाती तो उसके लिए बात कठिन लगती है इसलिए कहते है किसी भी कारण अगुण अरूपा अगुण मैंने निर्गुण अरूपा मने निराकार जिसका कोई आकार नहीं जिसको जिसमें कोई कोई गुण नहीं ऐसा परमात्मा जो वो हो उसने ही रूप धारण कर लिया शरीर धारण कर लिया महाराज दशरथ के यहाँ तो जो प्रभु बीते ने फिर तो तुम्हें देखा और ये कहते हैं कि अब ये कथा जो हम तुमको समझने जा रहे हैं ये उसी कल्प की कथा है जिस कल्प की तुमने तथा उनको भगवान को अवतार में देखा था उसी कल्पी की बताते हैं जो प्रवो ने फिर तुम देखा जिन भगवान को तुमने बन में फिरते देखा था बंद समेत धरे मुनि देखा मुनियों का देख धारण किए हुए थे साथ में लक्ष्मण जी थे और उनके साथ में सीता जी तो थी नहीं सीता जी का तो हरण हो गया था तो उन सीता जी के हरण में फिर भगवान राम रोते हुए तुमने उनको देखा तो वे जो रोते हुए तुमने देखा था जहां से चरित्र अवलोक भवानी हे पार्वती जी उनके चरित्र को देख कर देख करके, क्या करके रो, रोने वाला चरित्र देख करके वो देख करके सती भवरानी तब तुम ये शरीर नहीं थी इसके पहले तुम्हारा सती का शरीर था तब तुम उस घटना को देख करके मन बाद मैंने पागल उल्टी सीधी बातों पर तुम्हारा जैसे बाग उसको जो समझ में नहीं आया इतना तुमको समझाया कि निर्गुण राजदार ब्रम अवतार ले सकता है राजकुमार हो सकता है लेकिन तुम्हारी समझ नहीं आया वो तब की बात है और अजमो ने छाया मिटक तुम्हारी कहा वो हुआ सो हुआ उसका प्रभाव ऐसा है कि अब भी थोड़ा थोड़ा उसका असर तुम्हारे ऊपर देखने में आता है क्यूँ कि वो शंका जो समय उन्होंने सती ने की थी वो शंका दूर हुई लेकिन ऐसे दूर नहीं हुई कि बिल्कुल दूर हो गई होती अब पार्वती के धारण करने के बाद में भी शंकर जी से कहते हैं की हमें बताइये तो निर्गुण ब्रह्म काकार क्यों हुआ तो इसके मैंने अभी उसकी छाया जो वो मिटी नहीं अब भी शंका पूरी दूसरी संपूर्ण रूप से वो शंका मिट गई होती तो वो मिट्टी अब इस, इस प्रसंग का सम्बन्ध जो है वो इससे भी है अब अगुण अरूपा ब्रह्म कौशलपुर भूपा उसका होना पार्वती जी के प्रश्न से संबंध रखना पड़ता है वो समय जो सती को जब शंका हो गई थी और जो परेशानी उनको थी तो उनको यही थी अगर ये राजकुमार है तो राजकुमार है और ब्रह्म है तो ब्रह्म है अगर ब्रह्म है तो इनको पता होना चाहिए कि सीता को कौन ले गया है और दुखी होना चाहिए अगर ब्रह्म नहीं है तो उसके माने राजकुमार है राजकुमार है तो रोना ठीक है उनका इनको पता भी नहीं होना चाहिए लेकिन दोनों बातें कहो हाँ ब्रह्मा और रो रहे इस प्रकाश राजकुमार की ग्रह हमारी सजा ये बात बास्या जो थी वो सार्वस्थी के साथ में टीका वो समस्या तुम्हारी बिल्कुल निर्मूल हो गई अवधि नहीं कुछ न कुछ अवधि तुम्हारे नहीं है कहा सुचरित्र सु कहते हैं उसी समस्या का हल करने के लिए अब हम तुम्हें आगे की कथा सुना रहे का सुचरित्र उन भगवान का चरित्र हुई सुनो तुम सुनो और भ्रम रुझारी भ्रम रूपी रोग का निवारण करने में वही समर्थ तुम्हारे तुमको जो भ्रम है कि किस प्रकार रा से निर्गुणरातार कैसे ले सकता है इस भ्रम को दूर करने के लिए ही हम आगे की कथा हम तुमको सुना रहे हैं मन शत्रु की कथा सुना रहे हैं और उसी प्रसंग में उसी कल्प में जब उन्होंने भगवान ने जो चरित्र किये हैं उन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं उनको सुनते सुनते तुम्हारा ये भ्रम दूर हो जायेगा तो लीला कीन जो से ही अवतारा और उस अवतार में फिर उन्होंने जो लीलाएं की अब देखो इसके इस्तेमाल हर अवतार में भगवान के अलग अलग लीला तो कहते हैं लीला कीन जो से ही अवतारा उस अवतार में भगवान राम ने जो लीलाएं की थी सो सब कहीं है अनुसारा बस उन्हीं का सब वर्णन विस्तार पूर्वक हम करेंगे जैसी कुछ हमारी बुद्धि है वैसा आंदोलन तो देखो अध्यात्म विद्या ऐसा है कि कोई था नहीं ये भगवान के चरित्र भी इस प्रकार के अनंत हैं, भगवान भी अनंत हैं, उनको बोलने वाले कहने वाले व्यक्ति जानते हैं कि तो ये तो अनंत है जितनी हम कहते हैं वो भी एक पक्ष है एक प्रकार के है समग्र बात इतनी नहीं है और भी बातें हो सकती हैं, इसलिए वो व्यक्ति अपनी बुद्धि की सीमा को जानता है जो व्यक्ति अपनी बुद्धि अध्यात्म क्षेत्र में जो व्यक्ति अपनी बुद्धि की सीमा को जानता वही है वही बुद्धिमान है जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं सब जानता हूं मध्या मिल गया बस वो बुद्धि ही है इसलिए कभी भी रामचर्र मानव से देखो शंकर जी जैसे लोग की जी जैसे लोग और काभूषण जैसे ये सब लोग बार बार बोलते रहते हैं जैसे हमारी जितनी बुद्धि जहां तक काम करी उतना सुनाएंगे और उसके आगे भी बात रह जाएगी और भी बातें हो सकती हैं तो ये बात सब एक्सेप्ट करते हैं हम कहते हैं वो सब उतनी नहीं है और भी है। इसलिए सो सब कहियों मत अनुसारा भरद्वाज सुन शंकर अब देखो ये तो शंकर जी की बात हुई अब कथा कर रही है ये शंकर जी की कथा पार्वती जी की कथा यागवल्क भरद्वाज जी को सुना रहे हैं इसलिए अब याग्वल्क भरद्वाज से कहते हैं भरद्वाज सुन सुनो भरद्वाज की सुन शंकर वाणी जब पार्वती जी ने शंकर जी की यह बात सुनी तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा क्या प्रतिक्रिया हुई कई किस्कुछ सप्रेम उमा मुस्कानी ये किया तो उनको संकोच लगा इस बात का कि देखो हमने पिछले जन्म में कितनी गलती की और उसके कारण से कितने हम दुखी हुए किस प्रकार से फिर हमें शरीर छोड़ना पड़ा किस प्रकार से फिर दूसरा सही धारण करना तो वो अपनी गलती को याद करके कोई व्यक्ति को जैसे संकोच होता है वैसे पार्वती जी को संकोच लगा और सप्रेम के माने है ये भी पार्वती जी को लगा कि देखो भगवान शंकर जी कितने कृपाल हैं जो कह रहे हैं कि साफ तरह से सुन भ्रम रुझारी के विभ्रम को दूर करने वाली वो कथा हम तुमको सुनाते हैं तो ये शंकर जी की हमारे ऊपर कृपा है तो उस भ्रम का निवारण करने के लिए वो तत्पर है उसके कारण से के हृदय में शंकर जी के प्रति प्रेम भाव भी है और ये समझ दोनों बातों को ध्यान में रख करके तो मा वो माँ मुस्कानी पार्षती मुस्करानी तो ये प्रतिक्रिया उनके ऊपर हुई उनको सुनकर के अब इसके बाद कहते हैं लगे बहुरी बरण ब्रत केतु और उसके बाद वृतकेतु शंकर जी जो है वो आगे की कथा का वर्णन करने लगे सुनाने लगते हैं सो अवतार भय हेतु वो अवतार जिसमें सती को मोह हो गया था उस अवतार की कथा और उसका हेतु बताने लगे अब कहते हैं आगे बल्क सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनीष मन लाए ये मुनिष कौन हुए भरद्वाज हाँ? याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भरद्वाज मन लगा करके सुनो सो मैं तुम सन कहा सब वो सब वही सब कथा मैं तुमको भी सुना देता माने जो शंकर जी ने पार्वती जी जिस कल्प की कथा सुनाई उसी कल्प की कथा भरद्वाज भी ये याज्ञवल्क्य की भी भरद्वाज जी को सुना देते है दोनों एक ही कल्प की कथा चलती है रामकथा करणि मंगल कर्मे सुहाय बार बार याद रखे की भगवान की कथा कलयुग के मलों को हरने वाली है और मंगल करने वाली है सुंदर कथा है भगवान की कथा बहुत सुंदर उसका फल यह है उसका फल क्या हुआ कि इससे जो है कलमल हरण माने कलयुग के मल क्या है कलयुग में ही राग देश काम क्रोध लोभ मोह ये मानसिक विकार व्यक्तियों के प्राणियों के बढ़ जाते हैं तो यही कलमल है तो ये सब दूर हो जाता है कलियुग में भी ये काम क्रोध आदि विकार दूर हो सकते हैं कोई कहेगी तो कलियुग्रैसे ही होता तो उधर रहेगा रहेगा तो रहेगा संसार में कलयुग में जहां संसार में तो रहेगा लेकिन जो भगवान की कथा को सुनेगा आध्यात्मिक साधना करेगा भगवान की भक्ति करेगा नाम व्यक्त करेगा ध्यान करेगा उसको जो है ये है ये विकार उसके मानसिक विकार दूर नहीं होंगे और मंगलकरण और व्यक्ति का मंगल इसी में है जब उसके मानसिक विकार दूर हो काम क्रोधात से निवृत्ति हो राग देश से छूटे तभी उसका जो है उसका मंगल अन्यथा मंगल नहीं जो व्यक्ति मंगल अपना समझ रहा है कि भौतिक समृद्धि से मंगल उसका धन सम्पत्ति आदि से मंगल है तो उसका मंगल मंगल नहीं है वो तो उसकी कल्पना है कि स्वयं मंगल से व्यक्ति का मंगल वास्तव में व्यक्ति का मंगल है मोद है ये तो जब आध्यात्मिक चेतना अंदर से जागृत हो व्यक्ति को आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान हो और मानसिक विकारों से छुटकारा हो चित्त शांत हो संतुष्ट हो तब उसको जो है वह मंगल और मोद का प्राप्त हो फिर ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रहे कहीं भी रहे सदा प्रसन्न रहेगा सदा सुखी रहेगा तो बस यहाँ तक आकर के ये है ये भूमिका हुई आगे की कथा की अब आगे से जो शुरू होता है वो हो मनो शत्रुपा की कथा शुरू होती है और वो बड़ी महत्वपूर्ण कथा है जैसे शंकर जी ने कहा कि हम तुम्हें विस्तार से सुनायेंगे इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत काम किया हुआ है एक तो प्रकार से ये कह सकते हैं कि नारद मोह की कथा तो कथा में निगेटिव रूप था अब जो ये कथा आ रही है इसका पॉजिटिव रूप देखो अब ये लोग कथाकार दिखने वाले कैसे कैसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं कितनी कितनी बातों को सबको ध्यान रखते हैं ये देख देख करके बड़ा आश्चर्य होता है किसी बात को कहना हो तो निगेटिव रूप में भी कहो पॉजिटिव रूप में भी कहो तब व्यक्ति के चित्र में बात ठहरे जो कह समझ में आ गए तो ये जो पिछली कथा में तो ये हो गया कि चाहे इतना कोई बड़ा मुनि हो ज्ञानी हो ऋषि हो तो भी उसको माया घेर सकती है ठीक है घेर सकती है मान लिया बात लेकिन इस माया से छुटे कैसे बचे कैसे तो उसके लिए पॉजिटिव रूप बताओ उसको तो वो बात आगे आती है उसका विस्तार इसमें ज्यादा आता है नान्याघुपते हृदय सुमदी सक्यं बदना च भानखिला भक्ति प्रय्छ रघुपुंव निर्भरामने कामरहित कंज श्रीराम जय राम जय जय राम, जै जै राम।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 Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram. Hare. Om Jai Jai Ram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 जय रा जय जय रा पूर्णमदा पूर्णम पूर्पूर्ण दश्यसे पूर्णस्या पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य शांति शांति धीगुर्व्य